हेलो पुष्पा इतनी देर से क्यों आई हो पढ़ाई तो बहुत दिनों से हो रही है घर पर कुछ हुआ होगा क्या कहूं अनीता ग्रीष्म के दिन मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई तुम्हें तो पता होगा मैं कब से उनसे कहती हूं कि दवाई समय पर लीजिए पर वे मेरी बात नहीं सुनती हैं लगता है वे बहरी हो गई हूँ उनके ठीक हो जाने तक मुझे घर पर ही रहना पड़ा अब उनकी तबीयत कैसी है अब वे बिल्कुल ठीक हैं। इस वक्त वे बाजार की किसी दुकान पर मोल भाव कर रही होंगी उनको सबसे बड़ा शौक शॉपिंग करने का है पर सुनो घर बैठे बैठे मुझे क्या पता चला बताऊं? बताओ तो दिल्ली में रहते हुए मुझे विजय का चचेरा भाई मिला उसी विजय का जो मीरा का दोस्त है वह अभी तक आया नहीं मीरा हर दिन उसके ना आने की बातें करती है बसंत में वे साथ साथ घूमा करते थे सिनेमा जाया करते थे हो सकता है मीरा ने विजय को पसंद कर लिया हो मीरा अब विजय का नाम ही भूल जाए तो बेहतर होगा क्यों ठीक से बता दो विजय मीरा को भूल गया होगा रूस के बदले वह गोवा जा चुका है उसके भाई का कहना है वह एक लेखक देवेंद्र शर्मा से मिलने वाला है मगर विजय की हरकतें देखते हुए मुझे लगता है जैसे कुछ और ही चल रहा हो वह इस लेखक की बेटी वीणा को दिल्ली में घुमाता है मेरी मौसी की दुकान से उसके लिए फूल मंगाता है होटल में खाना खिलाता है तो विजय का इरादा यह है कि वह लेखक उससे अपनी बेटी की शादी करा दे इसी सिलसिले में वह गोया गया होगा हाँ शायद इसी समय उसकी शादी की बातें हो रही हो और इधर बेचारी मीरा विजय की प्रतीक्षा में आंसू बहा रही हो अच्छा तो यह बात मगर तुम मीरा को कुछ मत बताओ विजय चाहे तो स्वयं बताएगा अच्छा